लक्षण अवस्था परिणाम कौकर तो के धर्मी कार्य शांतोदितता अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी शांत वेत उदित वर्तमान और अनागते ये तीनों धर्म जिसमें है वो धर्मी है एक कोई बोला तीजा ठीक से पहुँचा जाएगा तुम तो थार में में देश कालाकार निमित्ता अपबंधा न खुद समान कालम आत्मन अभिव्यक्ति निमित्त तो देश काल आकारा निमित्त तो नहीं होने चाहिए समान काल पदार्थों का सब उद्देश्य सब पदार्थ समान समय में नहीं होते हैं ये बताया गया ये इतना अभिव्यक्ता अनविव्यक्त से धर्म से अनुपाति सामान्य विशेषात्मा सो अनुयी धर्मी कुछ अभिवक्त कुछ अनविव्यक्त धर्म है जो वर्तमान है वो तो अभिवक्त है वर्तमान में अतीत होना तो अनिवक्त है सब धर्म में अनुगत है कि सामान्य विशेष आत्मा दो विशेष एक साथ नहीं होते हैं। किंतु सामान्य नृत्य उसमें विशेष एक घटक सामान्य सुवर्ण है उसमें कुंडल है विशेष किंतु कुंडल भी हो मुकुट भी हो एक साथ नहीं है तो सामान्य विशेष स्वरूप ही अनु धर्म सुवर्ण है सुबह इसमें कुछ सही है, कु कैसे अपबात् न करू काल आत्मनाम अभिव्यक्ति रहने से एक समय पदार्थों की अभिव्यक्ति नहीं होती है तदेव धर्म विभज्य धर्मो अनुगत कर सकती धर्मों का विभाग बता करके सब धर्म में एक धर्मी अनुगत है इसको देखाते हैं बायसु अभिव्यक्ताव्यक्तु धर्मेश अनुपाति अन्वय है, है। उपन, धर्म है सामान्य विशेषात्मा कहा गया सामान्य धर्म रूपम विशेष धर्म सामान्य हो गया सुवर्ण धर्म है विशेषे कुंडरादि धर्म तदात्मा तदात्मा था सामान्य विशेषात्मा सामान्य विशेष है का रूपिष्का आत्मास्वस और विशेष है उभय विशेषात्मक उगे आत्म सुबंधवी कुंडलवीर अथवा मुकुट कोई एक विशेष है तुभव अनुगतम धर्मी दर्शि तम अनिछत वैनासीक क्षणी तम विज्ञान अठ तो प्रसंग उत्तम स्मारक अनुभव सिद्ध है कुंडल कटक मुकुटादी तोड़कर फिर नया बनाते हैं वही सुवर्ण है वही पदार्थ है प्रतिविज्ञा होती है ताम्र से बनाएंगे रजत से बनाएंगे तो ही रजत है अनुभव सिद्ध होता है धर्म धर्मी अनुभवेन न सिद्धम निश्चितम जो कि अनुगत है विशेष एक नाश होने पर भी सामान्य का नाश नहीं होता है सामान्य रूप सुवर्ण धर्म रहता है इसको दिखा जो तो के जो बौद्धों के मत एक तक जो शून्य का विवर्त है माध्यमिक मत है मुख्य माध्यमिक विवर्तम अकिलम शून्य से मैंने जगत शून्य का विवर्तन दूसरा मत है योगाचार मत है तो शांति मत ये तावर्तो किल मती है बुद्धि है ज्ञान क्षणिक है प्रतीक्षण उत्पत्ति और नाश है तासाम विवर्तो किल तासा मती न विज्ञान कहे विवर्ते सारा ब्रह्मांड बाहर बार घटपट पर्वताजी जो लिखते हैं वो तो ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है ज्ञान का ही विवर्त है ज्ञानी इस रूप से दिखता है जैसे वेदांत में कहते ब्रह्म का विवर्त है प्रपंच हे वास्तव ब्रह्म भ्रांति से प्रपंच रूप से दिखता है अन्यथा भाव है अतत्व तो अन्यथा भाव ये विवर्त है यत्विक अन्यथा भाव परिणाम उदीरित तात्विक अन्यथा भाव तो परिणाम अतात्विक हो तो विवर्त है तो विज्ञानी कहते हैं क्षणिक विज्ञान है। उवृत्त है, है जगत वैनाशिक विनाश इछती वैनाश प्रति क्षण उत्पत्तिना क्षणिक विज्ञान चित्तम क्षणिक विज्ञानी चित्त एक विज्ञानी है उसका ही बाहर अंदर जो कुछ तो दिखता है उसी का ही विवर्थ है ऐसा जो बौद्ध तो मानते हैं धर्म नाम कोई मृद नाम को कोई नहीं सुवर्ण नाम को कोई पदार्थ नहीं अभी कुंडल है तो एक क्षण में उत्पत्ति ना सक द्वितीय क्षण में फिर कुंडल दिखता है तो अलग हो गया अरे मुकुट बनाए कुछ बनाया तो पूर्व अलग है वर्तमान अलग है तो पूर्व क्षण नष्ट हो गया और कुंडल नष्ट होकर के सुवर्ण रहा फिर नना में कोई प्रमाण नहीं है और वही सुवर्ण यह है तदेवईदम रजतम जो प्रत्यभिज्ञा होती है वो कहते प्रत्योज्ञान तो सादृश्य को, को लेकर के हो जाएगी वो तो नष्ट हो गया प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश है, वो कहाँ रहेगा और तदैवईदम इसे कह देते हैं जैसे दीप सिखा है नीचे से ऊपर जलती रहती है ऊपर चलती परिवर्तन होने पर भी प्रतिज्ञा देखो हाँ से यम दीपकलिका हुई दीप के बराबर वही से जेलाशोषण जो थी शिक्षा वही शिक्षा अभी हो नहीं प्रति क्षण परीप पर कलिका दीप शिक्षा इसे प्रतिज्ञा होती है इसी प्रकाश स्वयं रट तदेव रजतम इदम रजतम पृथ्वी ज्ञान सादृश्य होने से अन्य अन्य है ऐसा जो मानते हैं उनके मत में तो ये अनिष्ट के प्रसिद्ध आत्पत्ति है पहले कही गई अनिष्ट का आ गया उसका स्मरण दिलाते हैं यशो तो यश तो धर्ममात्र में व एकदम निरन्वय तस् भोग आधार ये सब कुछ है धर्ममात्र धर्म नाम को कोई वक्त है नहीं निरन्वयन उसका अन्वयन अनुगत तो कोई अन्य बनी संबंध होने वाला कोई धर्म है नहीं धर्म मात्र धर्म नहीं जिसका अन्वय है पूर्व धर्म उत्तर धर्म मिदुन धर्म में अमित हो ऐसे कोई पदार्थ नहीं है ऐसा उनके मत में आपत्ति है तस्य भोग का अभाव भोग सुखद को तो भोग नहीं होगा क्यों नहीं होगा तस्मात उसके ये तस्त अन्य विज्ञान कृतस्य कर्म अन्य कथम वक्तृत्व अन्य विज्ञान विज्ञानी सब कुछ है कभी कोई किसने पाप कर्म कर्म किया जो पुण्य पाप करने वाला है चैत्र मित्र जी हम तो कहते वो भी विज्ञान है विज्ञान से अलग नहीं है वो विज्ञान उस समय नष्ट हो गया आगे फलते समय वो रहा नहीं तो अन्य कोई भो करेगा कर्म का फल अन्य विज्ञान कर्म न फल अन्य कथम भोक्त न अधिक्रियता अन्य विज्ञान के द्वारा तो किया गया कर्म उसी कर्म का फल अन्यत तो, अन्यत तो विज्ञान अन्य कोई तो विज्ञान उसका भोक्ता होगा भोत अधिकारी बनेगा कर्म जो करेगा उसका फल वही हो करेगा अन्य कर्म का फल नहीं कैसे हो करेगा तत्मृत्य भाव से और उसका स्मरण भी नहीं होगा अन्य देखा और दूसरा स्मरण करेगा ऐसा नहीं होता है किसने खाया और दूसरा स्मरण करता बड़ा मीठा उसका अनुभव नहीं हुआ स्मरण कैसे होगा दर्शन में नहीं तो स्मरण कैसे होगा अन्य दृष्ट के स्मरण अति नहीं न अन्य अदिष्ट स्मरण अन्य अन् से अदिष्ट वस्तु का स्मरण अन्य को नहीं होता है ठीक है नहीं? वस्तु प्रत्यय से भाष्य वस्तु प्रत्यज्ञा से तो अन्वयी धर्मी वस्तु की प्रतिज्ञा होती सो देवत्त तदेवईद प्रतिज्ञा होती है सोहम जो हम बाल्य आसन सो हम शाविरे अनुवान वही में हूँ ऐसे प्रतिभिज्ञा होती अन्वय धर्म अन्वय नाम का एक धर्मी निश्चित है यो धर्म अन्य छात्र तो अभ्युपगत अभ्य प्रति अन्य अन्य धर्मों को प्राप्त करके प्राप्त होकर के प्रत्यपिज्ञा प्रत्यज्ञा का विषय होता है सो तो सोम सो तो हम ऐसे प्रत्योज्ञा होती तो एक धर्म मानना पड़ेगा पहले था समान है वही घट है जो काल था आज वही में हूँ में था अभी युवावस्था बुद्धावस्था में हूँ तो अन्य धर्मी यो धर्म अन्य था तुम अभ्युत प्राप्त होकर के प्रत्येज्ञा प्रत्य का विषय होता है तत्मा ने देव धर्म मात्र इसलिए ये सब जो जगत दिखता है खाली धर्म ही है अन्य नहीं होता है धर्म नाम को कोई भक्त नहीं ऐसा जो बोल चलो होता तो वो ठीक नहीं है कि है नहीं ही देवदत्त ने दृष्टम यज्ञ दत्त न प्रत्येक ज्ञान देखा था देवदत्त घट दो घटन देवत् देखा था और यज्ञ दत्तक वही घटर है का जिसको देवदत्त ने देखा स्वयं घट कैसे होगा स्वयं देखे तो प्रतिबिजा होगी देवदत्त ने दृष्टन घटम प्रतिशन पहले हुआ होगा उसका संस्कार हो ईदम का दर्शन हो रहा है तो स्वयं घट करेगा वर्तमान घटक देखते समय तो यज्ञदत्त है और काल जो घटक देखते समय देवदत्त देखा तो उस समय यज्ञ नहीं था ना तो घटो था तो स्वयं घटे से प्रतिविज्ञा है तो होगी कैसे तस्माता सै व्यता जो अनुभव करने वाला है वही प्रति का स्थित है अन्य धर्म नाम का वस्तु है क्रमान्य हेतु परिणाम अन्य हेतु है क्रमान्यम एक ही धर्मी है एक ही परिणाम यदि हुआ तिर परिणाम अन्य अन्य होता है क्यों तो उसका हेतु तो क्रम क्रम्य अन्य, अन्य, अन्य एक एक क्रम जिस क्रम होगा उस क्रम के अनुसार परिणाम अन्य होता है ठीक है क्रमान्यतम तो। परिणाम अन्य हेतु किम एक धर्मीन एक धर्मलक्षणवस्था लक्षण परिणाम धर्मी उतर बहव धर्म लक्षण अवस्था लक्षण परिणाम परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम धर्म लक्षण अवस्था लक्षण धर्म लक्षण अवस्थात्मक परिणाम एक धर्मी में ही धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम एक बहु अथवा बहुते परिणाम बहुत परिणाम के धर्मपरिणाम लक्षणपरिणाम परिणाम धर्मलक्षणवस्थात्मक परिणाम अवस्था परिणाम धर्म लक्षण अवस्था अवस्था धर्म लक्षण लक्षण लक्षण में स्वयं अनेक परिणाम है या एक ही परिणाम है के प्रश्न हुआ किम प्राप्तम क्या प्राप्त तो है एकत्वाद धर्मी न एक परिणाम सुवर्ण उसमें धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम जितने परिणाम है धर्मी तो एक है इसलिए एक ही परिणाम है धर्मी का है धर्मीण एक परिणाम एक है निक रूपात कारणात कार्य भेद भुमरह कारण एक रूप है तो, तो एक समय आने के कार्य कैसे होगा तस्य आकस्मिकत्व तो, तो प्रसंग यदि एक कारण से आने के कार्य हो जाए कारण में भेद नहीं तो कार्य भेद कैसे होगा अब बिना कारण कार्य बिना बिना हो गया तो फिर आकस्मिक हो गया अकस्मात जा न अक जातम किसी कारण के बिना ही हो गया इसको कहते आकस्मिक है कारण से तो कार्य होता है कारण के बिना कार्य हो गया तो उसको कहते आकस्मिक जो प्रसंग ही नहीं से हो गया कारण के बिना एक ही कारण से अन्य अन्य बहुत कार्य हो जाए तो कार्य सब आकस्मिक आकस्मिक तो, आकस्मी को, आकस्मी को तो ये इसको तो प्रामाणिक नहीं मानते हैं कार्य होता है तो उसका कारण होना चाहिए बिना निमित्त कारण कारण कोई कार्य होता नहीं इसलिए धर्म रूप कारण एक होने से परिणाम जैसे सब तो तो एक ही होगा अन्य नहीं होगा ये संकाय एवं प्राप्त उच्य थे सहन पर उत्तर दिए क्रम परिणाम धर्मी एक होने पर भी परिणाम भिन्न भिन भिन्न है उसका हेतु क्रम अन्य भिन भिन भिन भिन भिन भिन भिन क्रम भिन्न भिन्न भिन्न क्रम से भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं ठीक है न एक मृत शूर्ण पिंड घटकपालकारति परंपरा क्रमवती लौकिक परीक्षते कर बना दिया पिंड हो गया घट्ट होता है कपाल होता है कण होता है ये आकार परिणति परिणाम परिणाम परना, की परंपरा ये परिणाम की परंपरा क्रमवती क्रम है क्रम वाली से एक साथ चुनने भी बन जाए तो सा, उसी पिंड उस समय से परिणाम होता है ये का प्रत्यक्ष है लौकिक परीक्षक अध्यक्ष समीक्षक थे लौकिक ही परीक्षक लोक सामान्य भी देखते हैं और शास्त्र पुष्ल परीक्षा करने वाले विचार करने वाले भी अध्यक्षम प्रत्यक्ष देखते है सबके द्वारा परंपरा संक्षी जाती है प्रत्यक्ष में अच्छा इदम चूर्ण पिंड आनंद अन्य पिंड घटो अन्टकाल अन्लो जो परिणाम है चूर्ण पिंड में जो आनंदर था पहले चूर्ण उसके बाद पिंडवाणा ये अनंतरे हुआ परिणाम हुआ वो जो अन्य हुआ पिंड घट में आनातर एक अलग है चून और पिंड फ्री पिंड से घट घट तोड़ दिया तो घट कपाल घट था कपाल हो गया और कपाल टुकड़ा हो गया कपाल कण हो गया ये जो दो में अन्य होता है शून्य के अंदर घट घट के नून के अंदर पिंड चूर्ण पिंड पिंड घट घट कपाल कपाल कण ये जो आनात हुआ भिन्न भिन्न है एकत्र परस्य परस्य अन्यत्र एकत्र एकत्र जो पूर्व हो गया पर्याय पर अच्छे एकत्र परस्य चुन्न पिंड एकत्र परस्य पिंडस्य अन्यत्र एकत्र अगर पिंड घटने एक चूर्णिंड पिंड पिंड घटय तस्वीर पिंड से पूर्व एक अनेत्र पूर्वतः पर हो अवे इसी प्रकार पिंड घटय एक पिंड घटय परस्य तस्य घट से अन्यत्र अन्य पुत्र घटक ये शब्द सरल है कभी कभी बड़े बड़े इसको समझ नहीं पाते हम पूछे थे एकत्र परस समझने में तो सरल क्या एक में पर अन्यत्र क्या होता है स्वयं क्रम भेद परिणाम ये क्रम विशेष हो गया परिणाम एकस्मिन नव एक, एक अनव कल्पमान परिणाम भेदम आका देती ये जो क्रम भेद है परिणाम एक, एक साथ नहीं हो सकता है और घट घटा ये कोई पूर्व कोई परिवर्तन पर पर होता है अनवकाना असंभव नहीं हो सकता है इसलिए परिणाम भेदम आका ये जो क्रम परिणाम होता है भिन्न भिन्न परिणाम न पड़ेगा क्रमोपनिपतितः एक मृदर्मी क्रमोपनिपतिपनिपति क्रमो तहकार समक्रमे क्रम परिणाम परंपरा उकस्मिक भाव ये ये परंपरा तो आकस्मिकी मृद मृद एक वेन्द्र कर्मी जो, जो धर्म है क्रम उपनिपति क्रम से प्राप्त होता है तब तथा तो सहकारी समावधान से परिणाम अलग अलग होगा जिसका सहकारी कारण जो परिणाम है सहकारी कारण प्राप्त होने पर परिणाम होगा क्रमवती परिणाम परंपरा उद्भन क्रम वाले परिणाम परंपरा से प्राप्त होता हुआ धर्मी एक ही धर्म धर्मी विभिन्न परिणाम परंपरा को प्राप्त करता है चुनना से पिंड बनाने के लिए जो आवश्यक है पिंड से घटा बनाने के लिए आवश्यक है घाट से, घटा से कपारा बनने तोड़ने के लिए आवश्यक है चुनना से, से पिंड बनाने के लिए पानी चाहिए हैं? घाटे को तोड़ने के लिए पानी चाहिए अलग तो तो अलग हो गए तब तक तो क्रम से क्रम से परिणाम आकस्मिक परंपरां परिणाम आकस्मिक नहीं करेगी मृद्रुप धर्मे आकस्मिक नहीं करेगा बिना कारण नहीं सहकारी कारण होने पर ही तत्त परिणाम होता है धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अन्य अवस्था तो परिणाम अन्य सामान क्रमान्य तो हेतु जैसे धर्म परिणाम बिना बिना हुआ धर्म परिणाम अन्य होने के लिए हेतु तो हो गया क्रमान्य तो सहकारि कार्य क्रमश आया अन्य अन्य क्रम से सहकारि कार्य आकर के अन्य अन्य परम्परा हुई जैसे धर्म परिणाम परिणाम में हुआ इसी प्रकार समझना लक्षण परिणाम में भी अन्य अन्य है अवस्था परिणाम भी अन्य अन्य है हेतु क्रमान्य हेतु परिणाम के लिए परिणाम क्रमान्य क्रम भेद अन्य क्रम भेद क्या तो भेद होता है अन्य होता है भिन्न अन्य में रहेगा अन्यत्व भिन्न तो रहेगा अन्य में अन्यत्व भिन्नत्व रहेगा और भिन्नत्व दोनों बराबर है कौन कौन है अन्य भिन्न में समान भेद कहाँ रहेगा अन्य में रहेगा भिन्न में दोनों दोनों एक ही चीज है अन्यत्व भिन्नत्व एक उसमें भेद रहेगा तो कित में, रहे तो तो में रहेगा भेद अन्य में रहेगा अन्य में नहीं रहेगा अन्य में रहेगा अन्य में भेद रहेगा भिन्न तो में भेद रहेगा अन्यत्व रहेगा अन्य में भिन्न रहेगा भिन्न अभेद कहाँ रहेगा अन्य में या भिन्न में अन्यत्व भिन्न नहीं जो अन्य और भि है वो में रहेगा भेद तो भेद जहाँ तो रहे वहाँ अन्य रहेगा वही भिन्न तो रहेगा भिन्न में भेद तो रहता है भिन्न तो में भिन्न तो रहता है उसमें अन्यत्व रहता है भेद अन्यत्व तो तो तो तो और भिन्नत्व समय तीनों अर्थ एक हो गया भेद का जो तो अन्यत्व का भी अर्थ भिन्नत्व तो का भी अर्थ रहेगा कहाँ भिन्न मेरे अन्य भिन्न में अन्न भिन्न सामने क्रम भेदपरिणाम तदेव भाष्य अवद्युत रिपोर्ट तदेत तदेत भाष्यन अवद्युत तदाने सेते परिणामेति स्पष्ट एक हैं में परिणाम एक ही प्राप्त होने पर उत्तर देते परिणाम भेद होने के लिए हेतु हो गया क्रम भेद सहकारी कारण के क्रम भेद होने से परिणाम भिन्न भिन्न है तद्य था चूर्ण मृत पिंड मृत घट मृत कपाल मृत कण मृत क्रम चूर्ण घट कपाल कण इसमें मिट्टी कौन है ये क्रम है यो ये धर्म से सामनातर धर्म सब त्रम ये क्रम कहते हैं चूर्ण का क्रम है पिंड जो धर्म के समानतर धर्म उसका क्रम है, क्रम से होता है चून के बाद पिंडा पिंडा के बाद घाटा उसके बाद कपाल होता है पिंड प्रत्येक घट जाए धर्म परिणाम क्रम जो पिंडा से घाटा बनाएगी घाटा बन जाने पर पिंड रहता है जिस पिंड से जो घाटा बनेगा वो तो पिंडा भी रहे घट भी बन जाए होता पिंड प्रत्येक तो हो जाता है घटजन उत्पन्न होता है अभिव्यत होता है धर्म परिणाम क्रम लक्षण परिणाम क्रम घट से अनागत भाव वर्तमान भाव क्रम घट में पहले अनागत रहता है पहले वर्तमान रहता है पहले अनागतकार क्या है भविष्य अनागतकार भविष्य अभी त नहीं। था? था नहीं। जो आया नहीं, आगे आएगा उसको को कहना तो आयागत भविष्य अनागत भाव अनागत अनागतत्व तो उत्पत्ति के पूर्व में अनागतत्व उसके बाद क्या आएगा वर्तमान अनागत भाव से वर्तमान भाव क्रम तथा पिंड वर्तमान भावार अतीत भाव क्रम पिंड से वर्तमान भाव किसम जी समान रहेगा वर्तमान भाव पिंड विद्यमान हेतु वर्तमान भाव रहेगा वर्तमान भाव से अतीत भाव क्रम अतीत भाव पिंड में कब आएगा जब नष्ट हो जाएगा घट्ट बन जाएगा घट्ट बन गया तो बिलना नष्ट हो गया अतीत हो गया न अतीत से अतिक्रम तो अतीत का क्रम फिर नहीं जो घट्ट नष्ट हो गया अतीतित्व हो गया फिर तो वर्तमान होगा क्या अतीत का क्रम नहीं है, क्रम उसको कहेंगे उसके बाद होने वाले धर्मों को क्रम कहेंगे अनागत के बाद कोई होता है क्या होता है तो कौन क्रम किसका होगा अनागत का क्रम हो गया वर्तमान वर्तमान के बाद क्या धर्म होता है तो अतीत हो गया वर्तमान का क्रम अतीत के बाद क्या होता है इसलिए अतीत का क्रम नहीं ये अतीत के बाद कोई नहीं होता है न अतीत अस्तिक्रम अतीत का क्रम नहीं क्यों नहीं क पूर्वपरता सत्यां समानतरत्व सातुनातीत से पूर्व परभाव हो तो अनंतरत्व तो आएगा समानतरत्व सम न जाए तो उसे देखा है समानतरत्व पूर्व परभाव होने पर ही समानतरत्व तो होगा किंतु सातुनास्त्यतीत से अतीत में पूर्वपरता नहीं है अतिथ्य तो पूर्व हो उसके बाद कोई होगा ऐसा नहीं है तस्माद् क्रम अभी क्रम किसी में हुआ किस किस का क्रम है क्रम हे किस का ये प्रश्न है क्रम कस्था अनागत वर्तमान से क्रम दो लक्षण का क्रम है, अनागत का क्रम है, कौन हे अवर्तमन का क्रम अतीत का क्रम तथा घटस्य अभिनवस्य अवस्थापरिणाम अभिनव प्राथ पुराणता दृश्य है घटस्य अभिनवस्य। उत्पन्न जो होता है घटक जिस समय अभिव्यक्त तो होता है उस समय अभिनव रहता है, है। समय जो पहले उत्पन्न उत्पत्ति के समय नूतन था या पुराना हुआ जो बहुत दिन विषय घट बनकर अभी है उत्पत्ति कारण क्या वो नूतन था अभी अभिनव से प्रांत पुराणता दिश्य पुराणता दिखती जो उत्पत्ति के समय कोई भी कार्य उत्पत्ति के समय का नया ही है में पुराना होता है साच ना क्रम नजाना पुराणता जो घट में नया घट में पुराणता आ जाती है कितने दिन के बाद पुराणता आ जाती है बहुत एक साल दो साल दस साल के बाद हठात पुरानता गई और तो प्रतिक्षण परिवर्तन होता है दिखता है दस दिन के बाद नहीं कि दस साल के बाद हठात एक दिन तुरंत पुरानता आ गई ऐसा नहीं जो फटक कपड़ा पहनते हैं पुरानता उसमें पुराना हो जाता है पुराना होने के लिए कितने दिन के बाद नया रहे हठात तो पुराना हो जाता है पंद्रह दिन महीना जो सब कहने कहेंगे नया फिर दूसरा नया पत्र लाए तो इसको कहते पुराना, उसको कहेंगे नया वस्तु तो पंद्रह दिन से पुराना हो गया दस दिन के बाद जो नया पत्र लाएंगे तो पुराना हो जाएगा यदि एक महीना दो महीना के बाद लाएंगे पुराना होगा, नया ऐसे कहते हैं कि वस्तु तो पुरानता तो क्रमश आती है क्षण परंपरा अनुपात न क्रमण अभिवज्यमान ये पुराणता लिखती है क्षण परंपरा एक क्षण दूसरा क्षण क्षण उसके पश्चात होने वाला अनुगत्य अनुपात क्रम है क्रम से अभिव्यक्त होती परम पुराणता पुराण व्यक्ति नाप्यते पर व्यक्ति को अत्यंत अभिव्यक्त होती पुराणता कुछ दिन के बाद यदि धर्म लक्षण विशिष्ट हो तृतीय परिणाम धर्म परिणाम लक्षण परिणाम के विषय यह तृतीय परिणाम हुआ तृतीय परिणाम क्या है अवस्था परिणाम है ये विलक्षण विशिष्ट हुआ ठीक है क्रम क्रम वो अभेद आधा स्रम क्रम अति का क्या हुआ क्रम नहीं है अनागत का क्रम क्या हुआ? का क्रम जो वर्तमान लक्षण अनागत का क्रम है यह कहा गया क्रम और क्रम वाला दोनों को एक मान करके स्रम कहा गया अनागत का क्रम है वर्तमान वर्तमान क्षण घट है अनाघटक है, अना है पश्चातवादी है तो वर्तमान है धर्म क्रम है क्रम वाला और क्रम दोनों के एक मान करके अतीत वर्तमान है आगे होगा अतीत होगा वर्तमान का क्रम हो गया अतीत ये जो क्रम और क्रम क्रम और क्रम दोनों के एक मान करके कहा होगा मान अतीत होगा वर्तमान का क्रम अतीत किसका क्रम है वर्तमान का क्रम वर्तमान घटक का क्रम होगा अतीत अतीत लक्षण वर्तमान तो इसमें क्रम वाले क्रम को एक मान करके अतीत क्षण विशिष्ट वर्तमान क्षण विशिष्ट दोनों में क्रम है अतीत क्षण घट से पहले वर्तमान क्षण घट है आगे अतीत क्षण विषित घट होता है इसमें क्रम क्रम वाले द्रव्य घटक को तो लेकर मान करके वो उसका क्रम कह दिया और समझ लेना यह अतीत घट वर्तमान घटक इसमें नहीं वर्तमान घट अतीत घटक अनायागत घट और वर्तमान घटक ये क्रम से होता है तो लक्षण विषित घट को ले करके वो क्रम का यो धर्म होता है धर्मी के बाद धर्म था वो धर्म धर्म का क्रम कहा गया एक धर्म को दूसरे धर्म का क्रम धर्म हो गया वर्तमान धर्मी हो गया घट इसी घट में वर्तमान लक्षण आएगा ये वर्तमान हो गया क्रम वर्तमान घटन धर्मी उसमें आएगा अतीत वो हो जाएगा क्रम तो इससे धर्म धर्मी घट धर्म को एक मान करके क्रमिका तथा अवस्थापरिणाम क्रमित तथा कीनाशन कोष्ठागारे प्रयत्न संरक्षिता आयनेरति बहुत पाणीस्पर्शमात्र अवय संस्थान के कष्ट दृश्य कस्तक कोसागार में धानिया आदि रखा है प्रयत्न सरक्षित है बहुत प्रयत्नपूर्वक रखा है प्रयत्नपूर्वक रखने पर भी अभी बृहय धान है धान रखते हैं एक साल दो साल पाँच साल यदि अधिक रह जाएगा प्रयत्न पूर्व रखा है बीस साल पचास साल रह जाएगा धान निकालो निकलेगा नहीं हाथ लेते ही चूर्ण हो जाएगा टना पड़ेगा बहुत दिन हो जाएगा हो जाएगा एक साल में दो साल में तो पता नहीं चलता बहुत दिन होने पर नहीं भी खाए इतने जर्जर -जर हो जाएगा ऐसे पकड़ा तो चून्ना हो जाएगा हाय नहीं अति बहु भी बहु भी हाय नहीं वर्ष बहुत वर्ष के बाद पानी स्पर्श मात्र भी सिरे मार नाना हाथ सूते ही उसके जा हो जाता है परमाणु भाव तो परमाणु भाव चूर्ण तो, हो जाते हैं ऐसा दिखता है कभी कभी तो उसको उठा नहीं चाहते दिखता है उठाते समय चून्ण हो गया ये जो धान पहले रखा था प्रयत्न पूर्वक रखा था न स्वयं अभिनव नाम अकस्मात प्रादुर्भ तुम रही अभिनव था कितने साल के बाद ऐसा तुरंत हो जाएगा एक साथ ही चूर्ण हो जाएगा अकस्मात ऐसा नहीं क्रम से होता है तस्मात क्षण परंपरा क्रमेण सूक्ष्म तरह सूक्ष्म बृहत बृहतर बृहतम आदि क्रमेण प्राप्त विशिष्ट एम लक्ष्य ये लक्ष्य तो होता है विशिष्ट पहले धान था वही चूर्ण हो गया मकान भी ईंट से बनाते हैं कितने मजबूत बनाते हैं बहुत सारे को देखें तो ईट चून्न हो जाता है मौजूत नहीं नष्ट होता है गौसवादी के पास में हो ईट ऐसे ऐसे सड़ जाता है जैसे वस्त्र भी ऐसे हो जाता है मजबूत बाद में लगातार पड़ जाता है बहुत दिन हो जाते उतार उतार पट जाएगा ये जो क्रम होता है परम्परा क्रम से सूक्ष्मत परिणाम होता है अब तक सूक्ष्मतर फिर सूक्ष्म फिर बृहत बृहतर व्रत इस क्रम से विशिष्ट परिणाम होता है तदिद क्रम्य धर्मधर्म भेद अपेक्षते क्रम जो अन्य होता है भिन्न भिन्न धर्मधर्म भेद कीपेक्षा करके ते, ते क्रर्म धर्म भेदे सति प्रतिस्वूप ये जो क्रम अलग है धर्म धर्मधर्मी भेद होने पर भी प्रतिल्धस्वरूप प्रतिल स्वरूप सरुपा। ये क्रम का स्वरूप प्राप्त होता है ठीक है आ विकारेभ्य आ धर्म धर्मधर्मी भाव मृदा जरती तन्मात्री धर्म आज जितने कार्य सब लेकर के आचलिंगात लिंग क्या है महत्व तो बुद्धि आचलिंगात आपेक्षिक भाव धर्म धर्म भाव आपेक्षित है तन्मात्रापेक्षा धर्म कम मिट्टी पहले तन्मात्रा गंध तन्मात्रा से मिट्टी मिट्टी भी जैसे घट हो गया मिट्टी का धर्म और पिंड किसका धर्म है मिट्टी का धर्म मिट्टी धर्म है उसमें पिंड घटाती धर्म है मिट्टी भी धर्म में ये तन्नात्र के पिछय पहले तन्नात्री अभी मिट्टी होगी मृदा तनात्र धर्म तो अभी त्याह इसे सब धर्म है धर्म धर्म धर्मोपि धर्मोपि धर्मी भवती अन्य धर्म सरकार विषय जो धर्म है अन्य धर्मों के लिए धर्मी हो जाता है धर्मोपि धर्मी होती धर्म है मिट्टी है तन्मात्रा का धर्म वही मिट्टी घटादि के लिए धर्मी हो गया अन्य धर्म सरकार अतिशय यदा तो परमा तो धर्मी अभेदोपचार तद्वारे न स अभिधीये धर्म तदा अयम एक क्रमण प्रत्येभासते परम यदा तो परमा धर्मि अभेदोपचार धर्मी में एक अभेदोपचार करेंगे उसके द्वारा सद अभिधीये धर्म वही जो धर्मी वही धर्म कहते हैं तदा आयम एक क्रम एक ही क्रम होगा एक ही धर्म करके यदा तो टीका यदा परमार्थधर्मिण अलिंग अभेदोपचार प्रयोग परमात्थ धर्म नहीं अलिंग अलिंग होता है प्रकृति है वास्तव है उसमें प्रकृति के साथ अभेदोपचार प्रयोग करेंगे जितने कार्य से प्रकृति रूपये तद्वार सामना अधिकरण द्वारा न सब प्रकृति आत्मा दे से घट बना से शराब मिट्टी से आँधी इसी प्रकार प्रकृति का कार्य जरूरी सब प्रकृति के कार्य होने से प्रकृति में सब रहने से सामना होकर के धर्मी वर्म की आदम जो धर्मी वही ही धर्म है जो धर्म जो कार्य है मिट्टी हो घट हो वह सब धर्म ही है प्रकृति का तदा एक परिणाम धर्मी परिणाम एक धर्मी परिणाम धर्म का परिणाम एक धर्मरचनाव धर्मी स्वरूप अभिनसा धर्म लक्षण अवस्था घटे घटे धर्म लक्षण में अवस्था पर नूतन पराधन धार्मिक स्वरूप मिट्टी से अलग नहीं मिट्टी रूप ओ ओ न